सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का नया व्यंग हैप्पी न्यू ईयर सरकार जी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर 2022 सभी मित्रों को सभी सुधीजनों को सभी पाठकों को मेरी ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं एक व्यंग अपने पाठकों को शुभकामनाए दे तो कैसे दे कवि हो तो नव वर्ष पर कोई नई नवीली कविता लिख सकता है कोई लेखक हो तो नव वर्ष की संभावनाओं पर लेख लिख सकता है पुराने वर्ष का लेखा जोखा लिख सकता है सरकार हो तो अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं दे सकती है और उपलब्धियों पर गर्व भी कर सकती है और विरोधी हो तो सरकार की कमियाँ निकालते हुए आने वाले वर्ष की बधाई दे सकते हैं पर एक व्यंगकार के लिए नव वर्ष के अवसर पर व्यंग लिखते हुए शुभकामनाएं देना बहुत ही मुश्किल काम है ये इतना ही मुश्किल काम है जितना मुश्किल काम है सरकार जी के लिए कुछ भी करना सरकार जी के लिए कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल काम है सरकार जी जो कुछ करते हैं उसके लिए तो उनकी आलोचना होती ही है जो नहीं करते हैं उसके लिए भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ती है वास्तव में ही सरकार जी बनना बहुत ही मुश्किल काम है सरकार जी अपना सब कुछ छोड़कर अपना बसा बसाया घर बार छोड़कर सरकार जी बनने आए ऐसा मैं नहीं सरकार जी बार बार स्वयं कहते हैं सोचो जरा सरकार जी सरकार जी बनने से पहले कितने ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे घर में उनके नीचे सैकड़ो नौकर चाकर थे दसियों कारो का बेड़ा खड़ा रहता था और तीन चार तो हवाई जहाज ही खड़े रहते थे और अब सरकार जी सरकार जी बनकर कितनी बेचारगी की जिंदगी जी रहे हैं अब जाकर सात साल बाद अपने लिए बा मुश्किल पंद्रह करोड़ रुपए की एक साधारण सी कार का इंतजाम कर पाए है और एक हम हैं कि सरकार जी की आलोचना किए जाते हैं सोचो जरा सरकार जी बनना कितना मुश्किल काम है सरकार जी जो करते हैं उसकी तो आलोचना होती ही है जो नहीं करते हैं उसकी भी आलोचना होती है अब नोटबंदी की तो उसकी तो आलोचना हुई ही रोजगार नहीं दे पाए तो उसकी भी आलोचना हो रही है जीएसटी लागू किया तो उसकी बुराई तो होती ही रहती है कि ढंग से लागू नहीं किया अभी तक फिर बदल किए जा रहे हैं और जीडीपी नहीं बढ़ा पाए तो उसका दंश भी झेलना पड़ रहा है यह अजीब बात है की जो करो उसकी भी आलोचना हो और जो ना करो उसकी भी आलोचना झेलो अब कोरोना काल में ही देखिए पीएम केयर्स फंड बनाया तो उसकी आलोचना हुई और जब पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दिया तो उसकी भी आलोचना जल्दबाजी में लोगों को लॉकडाउन कर दिया तो उससे भी लोगों को चैन नहीं और बेड और ऑक्सीजन नहीं दिए तो उसकी इतनी आलोचना हुई कि पूछो ही मत मतलब सरकार जी को किसी भी तरह चैन नहीं न काम करने पर और न काम न करने सरकार जी ने जब शमशान घाटों को अच्छा सुविधा संपन्न बनाने की बात की तो लोगों ने वोट तो दिया पर जब उन नए बनवाए गए सुविधा संपन्न शमशान घाटों पर सरकार जी लाइन लगवाने लगे तो लोगों में हाहाकार बच गया सरकार जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं पूजा अर्चना भी करते हैं सरकार जी की आलोचना तब भी हुई जब उन्होंने केदारनाथ में कैमरे के सामने ध्यान लगाया और तब तो और भी अधिक हुई जब लाखों लोगों के कोरोना से मरने का गम समाप्त होने से पहले ही काशी विश्वनाथ में कैमरों के सामने पूजा पाठ किया जो किया उसकी तो आलोचना हुई ही पर जो नहीं किया उसकी भी आलोचना तब हुई जब सरकार जी ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में दिए भाषणों की आलोचना ही नहीं की पर हम तो बाद नववर्ष आरोप शुभकामनाओं की कर रहे थे सरकार जी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। शुभकामनाएं हैं कि वे ऐसे काम करें जिन्हें करने पर आलोचनाएं ना हो और ऐसे काम जरूर करें जिनके नहीं करने पर उनकी आलोचना हो और हम जनता को नव वर्ष आरोप ये शुभकामना है कि सरकार जी में ये बदलाव आ जाए कि वे हम जनता के भले के लिए ही काम करें उम्मीद है वर्ष दो हजार सरकार जी ने और हमने कुछ सीखा हो और 2022 में हमें वर्ष 21 जैसा दौर देखने को न मिले हम सब अपनों में अपनों के साथ खुश और स्वस्थ रहें। 2022 के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो श्रोताओं सरकारी रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का व्यंग हैप्पी न्यू ईयर सरकार जी आशा है ये व्यंग आपको पसंद आया होगा अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा पेशे से चिकित्सक हैं और ये विचार उनके अपने निजी हैं आपको बता दें कि ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट न्यूज क्लिक पर तिरछी नजर नाम ऐसी प्रकाशित होती है जिसे कि हम सहकार रेडियो पर खरी खरी नाम से ऑडियो फॉर्म में आप सभी श्रोताओं के लिए प्रसारित करते हैं अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपने व्हाट्सऐप अकाउंट से अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख भेजें यूट्यूब आरोप जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक आरोप जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें सहकार रेडियो पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों को सुनने और हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार विजिट करें तो श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार